टूटता परिवार एक नजर तलाक पर पैट हिंदी विदुषक हमारे परिवार में अभी जो हो रहा है उसे तलाक कहते हैं पूरा परिवार उसे जूझ रहा है तलाक तब होता है जब कोई शादीशुदा शुदा दंपत्ति एक साथ नहीं रहना चाहता और चाहता है और अलग अलग रहने का निश्चय करता है अगर तुम्हारे माता पिता एक दूसरे को तलाक देते हैं तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वैसे तुम्हें गलती का आभाज हो सकता है अगर इसमें किसी की गलती है तो वो तुम्हारे माता पिता की है उनकी गलती पर तुम्हें दुख हो सकता है और गुस्सा भी आ सकता है। जब तुम्हारे माता पिता पहली ने सोचा की वे एक दूसरे से हमेशा प्रेम करते रहेंगे और हमेशा साथ साथ रहेंगे पर धीरे धीरे वे एक दूसरे से अलग और दूर होते चले गए माता पिता का एक दूसरे के प्रति व्यवहार भी बदला तुमने देखा कि उनके बीच असहमतियां बढ़ी वे एक दूसरे पर ज्यादा गुस्सा होने लगे लड़ने लगे कभी कभी वे एक दूसरे से बिल्कुल बात भी नहीं करते थे जब लोग दो लोग एक दूसरे से बहुत नाखुश होते हैं तब वे अक्सर ऐसा करते हैं जब दो शादीशुदा लोग एक दूसरे से इतने नाखुश होते हैं तब वे तलाक देकर एक दूसरे से अलग अलग रह सकते हैं तुम क्या सोचते हो जब परिवार में इस तरह के बदलाव होते हैं तब बच्चे दुखी डरे और गुस्से से परेशान होते हैं तुम्हें क्या लगता है तलाक पूरे परिवार के लिए बेहद चिंता और परेशानी का अवसर होता है इसलिए बहुत से माता पिता एक दूसरे के साथ रहने की बहुत कोशिश करते हैं असंभव होने पर ही कि माता पिता कुछ समय बाद दोबारा साथ रहने लगे पर अक्सर ऐसा नहीं होगा ज्यादातर तलाक स्थायी और हमेशा के लिए होते हैं तलाक देने से पहले माता पिता साथ मिलकर कुछ अहम निर्णय लेते हैं जैसे तलाक के बाद वे खुद कहाँ रहेंगे और उनके बच्चे कहा रहेंगे तलाक के बाद तुम अपने माता पिता दोनों के साथ समय गुजार सको जब माता पिता तलाक का निर्णय खुद नहीं ले पाते हैं तब वकील और जज उनके लिए यह निर्णय लेते हैं माता पिता के साथ तुम नहीं रह रहे हो गायद तुम्हें उसकी बहुत याद आए तुम शायद जानना चाहो कि वो क्या कर रहा है और तुम उससे मिलने कब जा सकते हो तुम क्या सोचते हो कभी कभी सवाल पूछने से चिंता कम होती है जिस पालक के साथ तुम नहीं हो उसके बारे में तुम्हें क्या प्रश्न तुम क्या प्रश्न पूछना चाहोगे कुछ बच्चे शनिवार रविवार या छुट्टियों में दूसरे पालक के पास जाते हैं कुछ बच्चे आधा समय एक पालक और आधा समय दूसरे पालक के साथ गुजारते हैं कभी कभी दूसरा पालक बहुत दूर रहता है तब बच्चे उसे ईमेल फोन या पत्र लिखकर संबंध कायम रखते हैं बच्चों को शुरू में ऐसा करना बहुत अजीब लगता है एक पालक से दूर रहने और नई व्यवस्था से अभ्यस्त होने में उन्हें कुछ समय जरूर लगता है दूर रहने से तुम्हें अपने पालक कुछ अलग लग सकते हैं कभी वो पहले से खुश होंगे और कभी पहले से दुखी उनमें कुछ नई रुचियां भी विकसित हो सकती हैं तुम्हें यह भी लगेगा कि जिस पालक के साथ तुम रह रहे हो वो अब पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त है इसका सही कारण भी है क्योंकि जो काम पहले दो लोग करते थे अब उसे अकेला व्यक्ति करेगा तुम कपड़े सुखाने खिलौने ठीक स्थान पर रखने आदि में मदद कर सकते हो जिसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है तुम उस पालक के साथ रहने की अपनी इच्छा भी व्यक्त कर सकते हो कभी तुम्हें बहुत अकेला लगेगा माता पिता अपने बच्चों को दुखी करने के लिए कभी तलाक नहीं देते हैं उनके अलग होने से तुम्हारा दिल दुखेगा तुम्हारी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए उन्हें अपने माता पिता को जरूर बताओ तुम क्या सोचते हो घर में मदद के लिए तुम क्या क्या काम करते हो माता पिता वो क्या कर सकते हैं जिससे तुम कम अकेला महसूस करो परिवार के अन्य सदस्यों और मित्रों के साथ समय बिताकर तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा कई बार माता पिता की बजाय टीचर को अपनी समस्याएं बताना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा कभी तुम इतने ज्यादा गुस्से में और दुखी होगे कि तुम्हारे लिए किसी से भी बात करना मुश्किल होगा फिर भी तुम बात जरूर करना नहीं तो नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे अंदर घुटती और पनपती रहेंगी जैसे गुब्बारे में धीरे धीरे हवा भरती रहती है अंत में गुब्बारा भर कर फूट जाता है अकेलेपन का कारण यह भी हो सकता है कि तुम्हारी भावनाओं को कोई न समझे तुम इस बात से परेशान हो सकते हो कि अब तुम्हारा परिवार तुम्हारे मित्र के परिवार जैसा या फिर टेलीविजन पर देखने वाले परिवारों जैसा नहीं रहा जैसे जैसे तुम बड़े होगे, तुम पाओगे कि लोगों के परिवार बहुत अलग अलग तरह के होते हैं तलाक के बाद तुम्हारे माता पिता अलग अलग भले ही रहें, फिर भी वे दोनों तुम्हारे परिवार के सदस्य होंगे शुरू में हो सकता है कि तुम्हें अपने माता पिता में से किसी एक को चुनना पड़े पर तुम लगातार दोनों से प्रेम कर सकते हो तुम क्या सोचते हो क्या तुम किसी अन्य बच्चे को जानते हो जिसके माता पिता ने तलाक लिया हो माता पिता से तुम अपना प्रेम कैसे व्यक्त करोगे कभी कभी तलाकशुदा माता पिता एक दूसरे के लिए बुरी बातें कहेंगे ऐसा करने से रोको उन्हें याद दिलाओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी उनके साथ रहने में। सकता है कभी अपनी में तुम, एक नकार दो या तुम कुछ सैतानी इसलिए करो क्योंकि तुम लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो माता पिता तुमसे यह करने को मना कर सकते हैं तलाक पूरे परिवार के लिए दर्दनाक होता है तलाक के बाद परिवार के हर सदस्य को कुछ चीजें बिल्कुल अलग तरीके से करनी होती है शुरू में हर एक इंसान गलतियां करता है गलतियां करना ठीक है पर हमें अपनी गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए माता पिता के तलाक के बाद बहुत सी चीजें बदलेंगी पर है एक चीज फिर भी नहीं बदलेगी और वो होगा माता पिता का तुम्हारे प्रति प्रेम इस पुस्तक का कैसे उपयोग करें तलाक की प्रक्रिया और उसके बारे में पूरी चर्चा में बहुत समय लग सकता है इस पुस्तक को आप बच्चे के साथ एक बार नहीं कई बार पढ़ें बच्चे के साथ पढ़ने से पहले आप पुस्तक को स्वयं पढ़ें और खुद उसके मुख्य विद्यों से परिचित पुस्तक को पढ़ने के लिए दिशा निर्देश आपको पुस्तक में जगह जगह प्रश्न दिखाई देंगे यह प्रश्न वो संकेत है जहाँ माता पिता टीचर्स और बच्चों को रुककर एक दूसरे से बातचीत और चर्चा करनी चाहिए और एक दूसरे से प्रश्न पूछने चाहिए इन संकेतों का तभी इस्तेमाल करें जब आपको वो ठीक जचे अगर बच्चा उनका उत्तर न दे पाए तो जोर जबरदस्ती न करें कुछ समय बाद जब बच्चे की तैयारी हो तब आप दोबारा वो प्रश्न पूछें जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तब आपको उसके साथ ज्यादा समय मिलेगा तब आप तलाक की जटिल समस्याएं और बारीकियों के बारे में उससे विस्तार से चर्चा करें शुरू में बच्चे को यह समझना सबसे जरूरी होगा तलाक क्या होता है और उसे बच्चे की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा बच्चे को अपने व्यक्तिगत भावनाओं और बदलते माहौल से निपटने में आप अपना पूरा सहयोग दें अगर आपका तलाक कुछ अति आवश्यक कारणों से जैसे बच्चे की पिटाई या पति पत्नी के आपस में मार पिटाई के कारण हो तो ऐसा न समझें कि बच्चे की भावनाएं भी आप जैसी ही होंगी बच्चे बहुत वफादार होते हैं और उन्हें दोनों पालकों की जरूरत महसूस होती है चाहे उनमें से एक मारपीट या गाली गलो इसका दोषी भले ही क्यों न हो इसलिए आप स्थिति का जायजा लेकर ही अपना अगला कदम उठाएं स्कूल में तलाक एक निषेध विषय नहीं होना चाहिए परिवार के टूटने पर शायद स्कूल ही एक ऐसी जगह होगी जहाँ बच्चा अकेलेपन का एहसास न करे इस विचार के आधार पर स्कूल में एक उपयोगी प्रोजेक्ट रचा जा सकता है प्रोजेक्ट में बच्चे अपने परिवार की उत्पत्ति का पेड़ बना सकते हैं उसमें वे चित्र फोटो और शब्दों में अपनी भावनाएं लिखकर व्यक्त कर सकते हैं इसमें विस्तृत परिवार और मृत लोगों की जानकारी भी दी जा सकती है